भाष्यार्थ अध्याय छांदोग्योपनिषद अष्टादश खंड मन और दृष्टि से अध्यात्म और अध्यात्मारधिदैक ब्रह्मोपासना मनोमयश्वर उक्त आकाशात्ति च्रह्मणो अथेदानिम मन आकाशो समस्तब्रह्मदृष्टि विधा आरंभ मनो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 अथाधिदतम आकाशो ब्रह्मयमादिष्टध्यात्म च मन ब्रह्म, हैं। इस है।, ब्रह्म हैं। है इस प्रकार उपासना करें यह अध दृष्टि है तथा आकाश ब्रह्म है यह अतिदैव दृष्टि है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों का उपदेश किया गया मनो मनुते नैनेत्यंतकरण तद्रह्म इति परमुपासी एक विषय दर्शनम आध्यात्म अथाधिदेवताद वक्षा आकाशो ब्रह्मीतम अतिदैवत चोभ ब्रह्मदृष्टि विषय भवति उपदिष्ट आकाशमनसो सूक्ष्म मनसोपलभ्य ब्रह्मो योग्य मनो ब्रह्म दृष्टि आकाशा आकाशतवाद सूक्ष्मीनवाच मन जिससे प्राणी मनन करता है उस अंतकरण को मन कहते हैं वह परब्रह्म है ऐसी उपासना करे यह आत्म विषयक दर्शन अध्यात्म है अब यह विषयक दर्शन कहते हैं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 क्यपाद प्राण पाद चक्षु पाद श्रोत्र पाद इध्यात्म अथाधिद्वतम पादो वायु पाद आदि पादो दिश पाद इतभयदिष्टम भव्यध्यात्म चैवाधिदत वह यन संजक ब्रह्मचार पादों वाला है, है वाक् पाद है प्राण पाद, पाद है और पाद है यध्यात्म है अब अतिदेवत कहते हैं अग्निपाद है वायुपाद है आदित्यपाद है और दिशाएं है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनों का उपदेश किया गया तदेतन मनआख्यम चतुष्पाद्रम्ह चर पादा अशेति कथम चतुष्पाद मनसो ब्रह्मण इह वाक्चुश्रोत्रे पादाध्यात्म अथाधिदतम आकाश से ब्रह्मणो अग्निवायुरादित्यो दिशा एवं उभयम एवं चतुष्प्रह्मादिष्ट मवत्ध्यात्म चैवाधिदत वह यह मन संयक ब्रह्म चतुष्पाद है जिसके चार पादों उसे चतुष्पाद कहते हैं यह मनोब्रह्म चतुष्पाद किस प्रकार है यह श्रुति बतलाती है वाक प्राण चक्षु और स्रोत ये इसके पाद हैं यह आध्यात्म दृष्टि है अब अधिदैव बतलाते हैं आकाश संज्ञक ब्रह्म के अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं ये पाद हैं इस प्रकार आध्यात्म और आधिदैवत दोनों प्रकार के चतुष्पाद ब्रह्म का आदेश किया गया तत्र उनमें वा ब्रह्मचतुर्थ पाद सोना ज्योतिषा भाति चपतर्श था ब्रह्म वर्चसेना वाग ही ब्रह्म का चौथा पाद है वह अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है जो ऐसा जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्म तेज के कारण निदीप्यमान होता और तपता है वागेव मनसो ब्रह्मणच्चतु पादः इतरपादत्रयापेक्षया वाचा ही पादी वक्तव्य विषय प्रतिषति अतौ मनस पाद इव तथा प्राणो हा हा, गंध प्रतीचा, तथा पाद तेनाली गति च्रामती चक्षुपाद पाद्वध्याम चतुष्प मनसो ब्रह्मण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 ऐसे ही चक्षुपाद है और श्रोत्र भी पाद है इस प्रकार यह मन रूप ब्रह्म का अध्यात्म चतुष्पाद तो है अग्नि अथाधिद्वत अग्निवाज्यादितिश आकाश आकाशस्य ब्रह्मण उदर इव गोह पादा विलग्ना उपलभ्यश्नाद पादा उच्य एवुभ आध्यात्म चैवाधिदुपादादिष्ट त्र वागव मनसो ब्रमणशतु पाद सोग्निनाधिदेन ज्योतिषाभाति चीप्यते तपति च चौष्ण्यम करो आधिदृष्टि इस प्रकार है जिस तरह गौ के उधर से पैर जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश रूप ब्रह्म के उदर में अग्नि वायु आदित्य और दिशाएं ये दिखाई देते हैं इसलिए अग्नि आदि उस आकाश रूप ब्रह्म के पाद कहे जाते हैं इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों प्रकार के चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश किया जाता है उनमें ही उस मन रूप ब्रह्म का चौथा पाद है वह अग्नि रूप आदिदैवत ज्योति से भाषित दीप्त होता है और तपता अर्थात संताप यानी उष्णता करता है अथवा तेल तैल घृताद्यासने वागवती चपति च वतनायोस्वती सर्थ द्विफल भाति चपति चीर्त्या या ब्रह्मवर्चसन यथोक्त वेद अथवा तेल और घृत आदि आग्नेय तेजोमय पदार्थों के भक्षण से दीप्त हुई वाग प्रकाशित होती और तपती है अर्थात बोलने के लिए उत्साह युक्त होती है इस प्रकार की उपासना करने वालों को प्राप्त होने वाला फल जो पूर्वोक्त अर्थ को जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्मते से प्रकाशित होता और तपता है प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद सवायुना च तपत च तपति चीर्त्या ब्रह्म वर्तन येद प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चौथा पाद है वह वा वायु रूप ज्योति से प्रकाशित होता और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह की और यश ब्रह्मते से प्रकाशित होता और तपता है चक्षुरेवा वा ब्रह्मण चतुर्थ पाद सान ज्योतिषा भाति भाति च तपति चीर्त्या जह्म वर्च से चक्षु ही मन का मन संज्ञ ब्रह्म का चौथा पाद है वह आदित्य रूप ज्योति से प्रकाशित होता है और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्मते से प्रकाशित होता और तपता है स्रोत्र तो ब्रह्मणच्चतुर्थ पाद स दिग्भ्य ज्योतिषा भाति चपति चाति चपति चीर्त्या यस था ब्रह्मवर्त सेना यं वेद येद ही मनोरूप ब्रह्म का चौथा पाद है वह दिशा रूप ज्योति से प्रकाशित होता और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता और तपता है तथा प्राण एव ब्रमणचतुर्थ पाद स वायुना वा गयति तथा चक्षुरादि रूप्रहणा श्रोत्र दिग्भ शब्दग्रहणा विद्या फलम सर्वत्र ब्रह्म या संपत्तिर्द वेद विरुक्तिदर्शन सप्ते था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 या य वेद यं वेद य विद्या की समाप्ति के लिए इति अष्टादश हैो्योपन तृतीध्या अष्ट खंडभाष्य खंडः आदित्य और अंड दृष्टि से अध्यात्म एवं दैविक उपासना आदित्यो ब्रह्मण पाद उक्त इति तस्मिन् सकल तस्क्रह्मष्ट्यद्य आदित्य को ब्रह्म का पाद बतलाया गया है अतः तो उसमें समस्त ब्रह्म की दृष्टि करने के लिए इस खंड का आरंभ किया जाता है आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशोप्याख्या असदेदेद्रसीत तत्मत तत्दाडम निवर्तत संवत्सर मात्र ते रजतम च सुवर्णम चावता आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है उसी की व्याख्या की जाती है पहले यह असत ही था वह सत्य कार्यामुख कार्याभिमुख हुआ वह अंकुरित हुआ वह एक अंडे में परिणत हो गया वह एक वर्ष पर उसी प्रकार पड़ा रहा फिर वह फूटा दोनों अंडे के खंड रजत और सुवर्ण रूप हो गए आदित्यो, आदि ब्रह्मेत्यादेशोपव्याख्यानम क्रियते तो्यर्थ असदव्यातनामूप जगत से सम्रे रागवस्थाया मुत्पत्ते राशिन्न कथम दथमसत थाका, प्रतिषेधात् आदित्य ब्रह्म है यह आदेश उपदेश है उस आदित्य का स्थिति के लिए व्याख्यान किया जाता है पहले अर्थात अपनी उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था में यह संपूर्ण जगत असत जिसके नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है ऐसा था सर्वथा असत शून्य ही नहीं था क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है इस प्रकार छठे अध्याय में श्रुति ने असत कर्तित्व का विशेष प्रतिषेध किया है अनविहास देवेती विधान विकल्प सतर्व किंतु यहां यहाँ असदैव आशीत ऐसा विधान होने के कारण विकल्प हो सकता है अर्थात सृष्टि के पूर्व यह सब कुछ असत अथवा सत था इस प्रकार विकल्प हो सकता है न क्रिया सिद्धांती। नहीं क्योंकि क्रियाओं के समान वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं है कथम तरही इदम असदेवेती पूर्व तो फिर इदम असत एव यह वाक्य क्यों कहा गया है नन्वोचाम सदिति सिद्धांति हम कह चुके हैं न कि नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित होने के कारण मानो असत की तरह असत था नन्वे वो व धारणार्थ पूर्वक किंतु एव शब्द तो निश्चार्थक है सत्यमेव न तो यह तो ठीक है किंतु यह सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता पूर्व पूर्वपक्ष, तो फिर क्या करता है भावाम भाव अवधार्यति नाम व्याकृत विषय सब्द प्रयोगो दृष्ट तम रूप व्याकरण आदि प्रायशो जगत तद्भाव्यंथम तम इद प्रज्ञाएत किंचन इत स्तुतिपर वाक्य सदेवे जगत्सदेक्त्यम स्तौति ब्रह्म दृष्ट्यय व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता है शब्द का प्रयोग जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं उन पदार्थों के विषय में देखा गया है और जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्रायः आदित्य के अधीन है क्योंकि उसके अभाव में घोर अंधकार रूप हुआ यह जगत कुछ भी नहीं जाना जाता इसलिए आदित्य के स्तवनपरक वाक्य में सत होने पर भी उत्पत्ति से पूर्व यह जगत असत ही था ऐसा कहकर श्रुति यह सूचित करने के लिए कि आदित्य ब्रह्म दृष्टि के योग्य है उसकी स्तुति करती है आदित्य आदिमिति लोके सदिति व्यवहार यथा कुलम् राजन्य तद्वत् सदेदम रागुणसंपन्ने वर्मिराज्य सती तदवस जगत प्रतीपदय आदि ब्रह्मेतवाद उपसंह आदि इति लोक में आदित्य के कारण ही सत्य ऐसा व्यवहार होता है जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण वर्मा के न रहने से यह राजवंश नहीं सा गया है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार यहां समझना चाहिए इसके सिवा यहां इस वाक्य से जगत की सत्ता अथवा असत्ता का प्रतिपादन करना अविष्ट भी नहीं है क्योंकि यह मंत्र आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश करने के लिए ही है तथा अंत में भी आदित्य ब्रह्म हैं। इस प्रकार उपासना करता है ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार करेगी अस्पंदम असदीव प्रवित्ति सदा सदासी ततो लब्ध परिस्पंदम तस्सम व्याकरणे अलतरनाम व्या कुभूत बीज तथि क्रमण स्थूल भवते संवृत्तमी दैर्घ्यसदा वह असत शब्द से कहा जाने वाला तत्व जो उत्पत्ति से पूर्व स्तब्ध स्पंदन रहित और असत के समान था सत यानी कार्यामुख होकर कुछ प्रवृत्ति पैदा करने से सत हो गया, फिर उससे भी कुछ स्पंदन प्राप्त कर वह थोड़े से नाम रूप के अभिव्यक्ति के कारण अंकुरित हुए बीज के समान हो गया उस अवस्था में भी वह क्रमशः कुछ और स्थूल होता हुआ दल से अंडे के रूप में पंडित हो गया आंडम यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है तदम संवत्सर से काल से प्रसिद्ध मात्र परिमाणिस्वूपयत स्थित तवत्सर संवत्सरपर काला दुर्धम निर्भित निर्भिन्न वयशा मिवांडम तस् श्यादस् कपाले द्वे रजतम च सुवर्णम चा भवता समृत्ते वह अंडा सम से प्रसिद्ध काल की मात्रा यानी परिमाणक तक अर्थात पूरे एक वर्ष उसी प्रकार एक रूप से पड़ा रहा तत्पच्चात एक वर्ष परिणाम काल के अनंतर वह पक्षियों के अंडे के समान फूट गया उस फूटे हुए अंडे के जो दो खंड थे वे रजत और सुवर्ण रूप हो गए पृथ्वी पर्वता नद्यो यद्वास्ते यम सुद्र उनमें जो खंड रजत हुआ वह ज पृथ्वी है और जो स्वर्ण हुआ वह द्युलोक है उस अंडे का जो जरायु स्थूल था, वही वे पर्वत हैं। जो उल्व सुक्ष्म था, सहित है जो थी वे है। जो वे हैं, तथा वस्तिगत जाल था, वह समुद्र है तत् कपाल यद्रजतम पृथ्वी मासी सेृथ्वी अधो लक्षित कपाल मीर्थ युवर्ण कपालम सा दौर्द्युोकोपलक्षित ऊर्धमी यजराजु गर्भपरीवेषन स्थूल मंडल कलिभाकाल आसी ते पर्वता बभूवु गर्भ सूक्ष्म गर्भपरीवेष्टन तेघै समेघो निहारो वस्याजो वश्याजो बहुते जातहे शिरा सा नो वास्ते व्यक्त स वास्तव उन खंडों में जो रजत में खंड था वही यह पृथ्वी अर्थात पृथ्वी रूप से उपलक्षित नीचे का अंडार्थ है और जो सुवर्ण में खंड था वह द्यौह अर्थात दुलोक रूप से ऊपर का अंडार्ध है तथा दो खंडों में विभक्त होने के समय उस अंडे का जो जरायु था, वह पर्वत समूह हुआ जो उल्ब सूक्ष्म वह मेघों के सहित निहार अवश्याय अर्थात कोहरा हुआ जो उत्पन्न हुए उस गर्भ के शरीर में धवनियां रक्तवाहिनी नाड़ियां थी वे नदियां हुई और जो उसके वस्तिस्ता मुद्रा सै मेजल था वमुद्रुआ अथ यज्जात सोसावादीत्यस्त यजम घोषा उलूलो नुदे ठन सर्वाणी चूताे काम तस्ोद प्रति प्रत्यायनमं प्रति घोषा उलूलवो नुति सर्वाणी चूताे का फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह आदित्य है उसके उत्पन्न होते ही बड़े जोरों का शब्द हुआ तथा उसी से संपूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए हैं इसी से उसका उदय और अस्त होने पर दीर्घ शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा संपूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं अथ यज्ञ गर्भरूपम तस्मि नंडे सोसावादीत्यं जायम घोषाशब्द उलुलव उरुरव विस्तीर्णरवा उदतिषन्ुत्थर सै प्रथम पुत्रजन्म सर्वाणी चावरजंग भूता सर्वे चूताव स्त्रीवस्त्र थी। थी। फिर उस अंडे में जो गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ वह या आदित्य है। उस आदित्य के उत्पन्न होने पर यानी सुदूर व्यापी शब्द वाले घोष शब्द उपस्थित हुए उत्पन्न हुए जिस प्रकार की लोक में किसी राजा के यहाँ प्रथम पुत्र जन्म होने पर उत्सव पूर्ण कोलाहल हुआ करता है तथा तो उसी समय समस्त स्थावर जंगम जीव और उन जीवों के काम जिनकी कामना की जाती है वे स्त्री वस्त्र एवं अन्न आदि विषय उत्पन्न हुए यस्दादित्य जन्मनता भूतकामोत्पत्ति तस्मा त्योद प्रति च प्रति अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमन प्रत्यायन तत्प्रति तन निमित्ती सर्वाणी च भूतानि सर्वे च कामा घोषा उलूलवस्थातिषंती प्रसिद्ध आयादौ सबित हो क्योंकि प्राणीवर्ग और उसके भोगों की उत्पत्ति आदित्य के जन्म के कारण ही हुई है इसलिए आजकल भी उस सूर्य देव के उदय के प्रति और प्रत्यायन अर्थात प्रत्यस्तगमन अस्त के प्रति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 किंच दृष्ट फलम अभ्यास क्षिप्रम तद य क्रियाण विधम साधव शोभना घोषा साधुत्म घोषादीना यदुपभगे पापनुबंधा भाव आच गेयुरागछेयुच्च उपच निम्रेडेरनोपनीमेडेरच न कवल अगम्मात्र घोषाण उप, उपसुख जेयुश्चोपुखम चुर्युरी निरभ्यासोध्यायरिसमा आदरा व जो कोई इस आदित्य को ऐसी महिमा वाला जानकर इसकी यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है वह तद्रूप ही हो जाता है ऐसा इसका भावार्थ है तथा उसे यह दृष्ट फल भी मिलता है इस प्रकार जानने वाला उस उपासक के समीप उसको शीघ्र ही प्राप्त होते हैं मूल में यत शब्द क्रिया विशेषण है। घोषाद की साधुता यही है कि उनका उपभोग करने पर पापानुबंध नहीं होता वे घोष आते हैं और से सुख देते हैं उसे सुख देते हैं तात्पर्य यह है कि घोषों का केवल आगमन ही नहीं है उसे सुख भी देते हैं। सुख भी भी देते देते हैं हैं यह अध्याय अध्याय की समाप्ति सुचित करने और आदर प्रदर्शन के लिए है। ध्याय भाष्यम संपूर्णम श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीम्शंकत साोज्योपनिषद्विवर्णे तृतीध्याय स